एवं भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा का अमृतपान हम सब कर रहे हैं गोविंद अभी तक हमने धर्म के विषय में और यज्ञ के विषय में विस्तार से जाना है हमारे ऋषि हैं घौर कर्ण जो आज हम ऋषा में पढ़ेंगे और ये उनके पहले सूक्त की पंद्रहवीं ऋषा होगी हमने बहुत अच्छे से जाना कि सांप्रदायिक सोच कोरे भजन कीर्तन करवाती है वह हमको जीवन का अमृत सत्य नहीं दे पाते जबकि धर्म हमको जीवन का यथार्थ सत्य पढ़ाता है भले सारे संप्रदाय बात सनातन धर्म की करें लेकिन सांप्रदायिक सोच धर्म से अलग ही रहती है वेद में आकर हमने जाना कि हम एक नहीं दो स्तरों पर जीते हैं एक स्वधर्म है मेरे अंतर जगत है और दूसरा निमित्त धर्म है निमित्त धर्म में हम सब निमित्त मात्र ही हैं अगर चाहें कि शरीर का एक नया कोश बना लें तो हम में कोई बनाना नहीं जानता लेकिन सांप्रदायिक सोच जब हमें भ्रमा देती है तो हमें लगता है कि हम विधाता हैं। जब हम एक उंगली का टुकड़ा नहीं बना पाए तो हमने बेटा बेटी कब बनाए थे जब हम धर्म की राह में आते हैं तो हमको अपना सही स्वरूप मिलता है और तब हमारे सामने एक नया नया रास्ता एक नई राह खुलती चली जाती है जहां हम मात्र निमित्त हैं अर्थात ड्यूटी देते हैं करता वो है वहां तो हमको लगता है कि हम करते हैं और जहां हमको अपने को जानना चाहिए वहां हम कभी जाते ही नहीं अपने को पहचानते ही नहीं निमित जगत में सब प्रभु करते हैं हमें उनका निमित्त होना होता है और स्व में मेरा परमेश्वर के साथ जुड़ के घुल के जीना होता है ये एक विलक्षण बात हमें वेद में मिली जो विश्व में कहीं नहीं है हर सांस में अपने भीतर जन्मता हूं अंतर जगत से ही उत्पन्न होकर आता हूं अभी एक सज्जन ने हमसे पूछा कि ईश्वर घट घट में व्याप्त है या कण-कण में व्याप्त है प्रश्न किया हमने कहा वो कण-कण में व्याप्त है क्योंकि कोई भी कण भस्मी का यदि उसमें वो ऊर्जा और उसमें पूरी सामर्थ और सत्ता ना होती तो मेरे शरीर का कोश कैसे बनता वो हर कण अपने में ज्योतियों का एक अक्षय भंडार है ये यूं कहूं कि एलसीडी पैनल उसमें लगा हुआ है इन इनच एटम ब्रह्म बिंदु में इसीलिए वो जब जब जिस जिस व्यवस्था में आते हैं उसके अनुरूप ढलते चले जाते हैं भस्मी राख गंदा पानी है तो मीठा अंगूर भी है खट्टा नींबू भी है कड़वी मिर्च भी है और रंग बिरंगे फूल भी हैं। तो बना तो उन्हीं एटम से, सेलुलर फॉर्मेशन भी उसी से होती है तो यह कहना कि वो कणकण में व्याप्त नहीं है यह मूर्ता है ये कहना कि वो खाली आसमानों में रहता है ये निरा पागलपन है गोविंद नारायण तो ये इस बात को समझना चाहिए कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है और घट घट वासी है हर घट में बैठा हुआ ये बात हमें सिर्फ वेद देते हैं सनातन धर्म देता है और विश्व में कोई भी नहीं देता है जो भी संप्रदाय उठे उनको लगा कि भक्त अगर भीतर चला गया तो बाहर हमारा क्या होगा तो उसने आपको बाहर ही रखा यही रहो आए ऋचा खोलें और देखें हाँ तो यज्ञ में जैसे निमित्त धर्म है वैसे ही स्वधर्म है गीता में भगवान ने कहा स्वधर्मेण मरणम श्रेय कि आत्म धर्म में आत्मा से जुड़े जुड़े मरना भी श्रेयस्कर है क्योंकि वो मौत नहीं अनंत की राह होती है और जो केवल वाह जगत को भौतिक जगत को इंद्रियों से ग्रहण किए हुए संसार को ही सब कुछ मानते हैं वो बड़ी भयानक जिंदगी जीते हैं और वो आप सब लोग जीते हैं सुबह से शाम तक इसकी चिंता उसका तनाव इसका लोभ उसकी माया हाँ इसके पीछे उसके आगे यही तो करते हैं। क्या तनाव मुक्त होकर कभी एक बार भी अपने करीब होकर एक क्षण भी बैठ पाते हो और अपने करीब होने का रस ही कुछ और है आनंद ही कुछ और है बड़े भाग्यवान है जो अपने करीबी पा जाए जो अपने करीब ना हुआ वो प्रभु के करीब होगा कैसे वो तो भीतर है और हम भागते हैं बाहर दस इंद्रियों को दस मुंह बनाकर दशानन रावण के जैसे तो जैसे निमित जगत और स्व जगत दो जगत हम जीते हैं तो वेद ने कहा कि एक नैमितिक धर्म है जो नाट्यशाला है जगत है भौतिक जीवन है तुम्हारा और एक स्वधर्म है जो तुम्हारे अंतर जगत में हर क्षण जिससे प्रज्वलित होकर आ रहा तुम्हारे पास न सांस है ना धड़कन आत्मा ही यज्ञ के द्वारा तुम्हें सांस धड़कन और जीवन के क्षण दे रहे हैं और हमने देखा कि बच्चों को यह अमृत ज्ञान सहज ही हृदय अंगम करा रहे लीला कथाओं के माध्यम से तो आए ऋचा खोले क्या कहते हैं पाहीं नो अगने रक्षस पाही धूर्तेर रावण पाही रीशत उत्वा जिंघास बृहद भानो यविष्ठया बच्चों को पढ़ा रहे हैं अमृत ज्ञान दे रहे हैं ऋषि घौर कर्ण ये मेधातिथि कर्णों के शिष्य हैं कहते हैं पा ही हे प्रभु हे आत्मा हे यज्ञ हमें ग्रहण करो हमें स्वीकारो हमें अंगीकार करो प्रभु हे अग्नि हे ब्रह्म ज्वाला ब्रह्म अग्नि हे आत्म यज्ञ मेरे देखा वेद में भीतर के यज्ञ की बात है नैमितिक यज्ञ बाहर है और स्वयज्ञ भीतर है हमने बहुत बार इसे स्पष्ट किया है तो कहा पा नो अगने रक्षा सहा सचराचर की रक्षा करने वाले हे यज्ञ हे आत्मा आप हमें ग्रहण करें अपने से जोड़े भक्ति एक जगह आकर ठहर जाती है पूजा और पाठ भी निरुत्तर हो जाते हैं समाधियां भी महत्वहीन हो जाती हैं जब मेरा मेरी आत्मा में अंतिम रूप से विलय हो जाता है ये मिलन तप की वेरा आत्मा के रूप का भक्ति का सुख सब मिट जाते हैं क्योंकि फिर दो नहीं रहते बस एक हो जाता है तो कहा पा ही नो अग्ने रक्षसा क्या आज ग्रहण करो अंगीकार करो स्वीकार करो हे ब्रह्मज्वाला हे आत्मा हे अग्नि रक्षसा जीव मात्र की निरंतर रक्षा करने वाले आ यदि आत्मा सांस उधड़कर न दे तो तुम्हारी सारी दम दम्बरी रह जाएंगे तुम जी नहीं पाओगे और फिर भी उस ईश्वर को हम भुलाए हैं और खाली निमित जगत के नाटक करते हैं कि जो सांसें दे रहा धड़कने दे रहा जिसने ये जीवन दिया जो रोम रोम हमें प्यार कर रहा हमें उससे कोई प्यार नहीं है हमें तो संसार से आसक्तियों और विषयों से प्यार है तो कहा पाही धूर तेर हाँ, देखो ऋषि क्या कह रहे हैं पाही धूर तेर रावण है धूर्त तो समझते हैं ना कि वो आदमी बड़ा धूर्त है जो भटकता हुआ है जिसके पास ठग रहा है जिसके पास ये जितनी अरावण है, इनको भी शांत कर दें, शब्द रहित कर दें, रव धातु से होता है शोर करना है ना रव है ना रावेति इति रावणा हाँ, रावण का मतलब होता है जो चिल्ला चीखे और लंकापति रावण हाँ? जब मन मोहाद विषयों और में भागने लगता है अतृप्तियों और इच्छाएं शोर बनके तुम्हें अशांत करने लगती हैं तनाव में ले आती हैं तो समझ लेना रावण तुम्हें उतर आया है तो धूलते धूर तेहर रावण अरावण आज इस सारी मतियों को दुर्मतियों को कुमतियों को हमारे प्रभु शांत करो हम फिर फिर लौट लौट कर वही गलती क्यों करते हैं वेद को पढ़ने के बाद भी हम वही मूर्खता क्यों करते हैं इसकी चिंता उसकी चिंता इसके लिए हमें कर्म करना है ड्यूटी करनी है सबके लिए करना है लेकिन दुख और चिंता का मतलब हम उनमें आसक्त हैं तो हम ईश्वर को गाली दे रहे हैं हम ईश्वर द्रोही हो जाते हैं क्यों हुए आपको चिंता क्यों सताई तुम्हारा है ना और क्या वो तुम्हारा है बोलो वे तुम्हारे सामने आज इन अतृप्तियों लिप्साओं के कारण हम सब पापी हैं कौन है तुम्हारा ये शरीर है तुम्हारा तो फिर इतना दुख इतनी पीड़ा इतनी चिंता इतना व्यथा कथा यह सब क्या बता रही है कि हम सब हरिद्रोही हैं, हम आत्मद्रोही हैं हमारा धर्म है कि हम ड्यूटी करें जैसे गीता में भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते व अधिकार हस्ते के अर्जुन तुम्हें कर्म करने का अधिकार है मात्र न कि तुम उसका फल अर्थात आसक्तियों में लिपट जाओ विषांतताओं में फंस जाओ जो ऐसा करेगा उसकी राह लुट जाएगी वो बर्बाद हो जाएगा ये भूल हमें कभी नहीं करनी है तो कहा पाही रिशत उतवा ग्रहण करो भस्म करो हमारी संपूर्ण ईर्षा द्वेष अज्ञान असत्य को विषांत को भटकते मन को एकाग्र करके उसका हमारा उद्धार करो हम ऊपर उठें आत्मा की ओर भरे वह जिंगास सतो। हाँ, जिंग माने होता है मारना हत्या करना और भगवान ने महाविष्णु ने भी मधु कैटअप को अपनी जंगाओं में ही पीस के मारा था तो जिंघास तो हमारे मन की हिंसा मैल असत्य असत्यज्ञान और भटकाव को बार बार हमारे भटकते मन को जो असत की ओर भागता है आज इसको भी मिटा दो बृहद भानो बृहत ता हो जाएगा नहीं तो ब्रीही शब्द में सर्ग लग जाएगा हलंत होने से लोक भी हो जाएगा हां तो बृहद भानो कि हे महानतम सूर्य हे सूरज हे रोशनी क्योंकि तुमसे बड़ा सूरज भी तो नहीं कोई जब तक आप जगमग हैं मेरी आंखों में रोशनी है आप चले जाओ एक हजार सूरज भी जगमगाए तो मेरी मुर्दा आंखें देख नहीं पाती हैं। तो बृहद भानो हे महासूर्य हे आत्मा हे यज्ञ, यज्ञया मेरे जीवन के कण कण में क्षण क्षण में रोम रोम में आपकी ज्योतियां जैसे वास करते हैं प्रभु उसी प्रकार आप मुझे निर्मल करें पवित्र करें और अपनी राह के योग्य बनाएं। बाहर मैं आपका निमित्त होकर संसार की सेवा करूं और प्रभु आपसे हटके कहीं इच्छा ना हो कोई चाहत ना हो मुझे धर्म करना है मैं धर्म करूं चाहत का अधर्मी न बनो आपसे एक सवाल पूछता हूं कि विवाह के समय पति पत्नी कसम खाते हैं कि दोनों एक दूसरे के होके जिये अगर पत्नी दस जगह और भी इच्छा करने लगे तो आप उसे क्या कहोगे सच बताओ अच्छा कहोगे क्या बोलो तो नारायण जब मैं आपका हो गया तो अब और किसी से इच्छा क्या करूं प्रभु इससे बड़ी दुष्चरित्रता और क्या होगी और हम उस दुष्चरित्रता को अपनी समझदारी बनाए बैठे और फिर सोचते हैं कि भगवान मिल जाएगा बोलो विचार करो दूसरों से तो आप उम्मीद करते हो कि नहीं हां वो सचरित्र होने चाहिए और आप भक्ति मार्गी का सम्मान भी पाना चाहते हो और दुष्चरित्र होकर प्रभु की राह में एक ही चरित्र है एक ही धर्म है एक ही प्रतिविधता धर्म है कि नारायण जैसे आप रखो वैसे रहेंगे प्रभु आपके हैं तो आपके रहेंगे संसार आपका है हम उनकी सेवा करेंगे लेकिन इच्छा नारायण आपसे हटके नहीं कर सकते प्रेम भी नहीं कर सकते आप ही के भाव से कि सब मेरी आत्मा है मेरे प्रभु के बनाए हैं हर रूप को प्रणाम है आसक्तियों के वश हम भेदभाव तो नहीं कर सकते देखा भक्ति बड़ा कठिन मार्ग है क्योंकि विषया सत और भत्त कभी एक नहीं होते और तुमने हमेशा दूसरों से इच्छा की जबकि धर्म तुम आत्मा के साथ निभाना चाहते हो और गाते भी हो जेही विधि रखे राम ताही विधि कदापि ना रही है हाँ, मन की मौज में रही है ना गाते वो करते ही है। ये समझने की बात है क्योंकि जब भी तुम दस जगह इच्छा करते हो क्षमा करना तुम दस जगह अपनी भक्ति को भी ले जाते हो तो प्रभु भक्ति क्षीण हो जाती है इसीलिए गुरुकुल और ग्रहस के बाद वानापरस में आते ही वानापरस कभी इच्छा नहीं करता था ये भीख भी नहीं मांगता था वो तो सचराचर की सेवा में लगा रहता था जैसे जैसे प्रभु रखे नारायण घटगट वासी हैं आत्मभाव से जो भाग कर जाए ठीक है ना करे ना सही लेकिन नारायण से हट के इच्छा तो नहीं कर सकती अधर्म हो जाएगा और आज हमारा मठाधीश भी चेले आ चंदेला बठोर बठोर के हा, हा, हा।, हा ये सनातन धर्म नहीं है सनातन धर्म में मंदिर भी इच्छा नहीं करते थे जो स्वेच्छा से भक्त लाए और आजकल तो कॉन्ट्रैक्ट पे पूजा पाठ हवन यज्ञ करते हैं कथाएं करते हैं आ, क्या कहूं कि जो दुष्चरित्र हैं वही चरित्रवान बनने का स्वांग भगते हैं और सोचते नहीं कि इसका रिजल्ट क्या होगा पिछले जन्म के पुण्य गए आगे कोई राह नहीं है अंधपतित योनियों में प्रेत योनियों में ही रहना पड़ेगा जितनी जल्दी मन प्रभु में एकाग्र हो जाए भक्ति उसके बाद आएगी पहले नहीं पहले भक्ति का स्वांग कर रहे हो नाटक कर रहे हो भक्ति अति दुर्लभ है और जो इस रस को पा गया उसके लिए संसार नीरस हो गया आए ब्रह्म सूत्र में खोल लें कह रहे हैं स्मृतियन स्मृतियन वकाश दोष प्रसंगा इति प्रसंग स्मृत्यन स्मृतियन अवकाश दोष प्रसंगा संधि विषेद कर ले स्मृतियन न होने ना हलंत होने से इसका लोभ भी हो जाएगा तो सरग लग जाएगा और यदि ना हलंत लगा रहेगा तो भी संधि ठीक है कहा इस मृत्यन अवकाश दोष प्रसंगा प्रसंग स्मृति में अमुख स्मृति में धर्म के इस ग्रंथ में व्याख्याओं का दोष है ऐसा प्रसंग इति ऐसा चेना तथा ना ही अन्य स्मृत्य स्मृत्यन अवकाश दोष प्रसंगात ये कहना कि इस स्मृति में ये भेद है उसमें ये है ये राह इधर को जाती है वो राह उधर को जाती है ऐसा सोचना भ्रम है सत्य क्या है कि हम उनके भाव समझ नहीं पाए जैसे हाँ भक्ति मार्ग है निष्काम कर मार्ग है तप मार्ग है जप मार्ग है और अक्सर इनको लेकर के हाँ सांख्य है अलग अलग स्मृतियां हैं तो उनको लेकर के लोगों में ये भ्रम हो जाता है कि जो इसमें कहा गया है वो इसमें नहीं है तो कौन सा सही है और कौन सा गलत है ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए यह ब्रह्म सूत्र कह रहा और इसी की व्याख्या श्रीमद भगवद गीता में है पहले अध्याय के बाद दूसरे अध्याय में आते ही सांख्य योग की बात होती है फिर आगे निष्काम कर्म योग की बात है और भगवान कहते हैं जो सांख्य है वही कर्म योग है फिर अगले अध्याय में कहते हैं हे है अर्जुन जो कर्म योग है वही भक्ति योग है पुनः कहते हैं जो भक्ति योग है वही जप योग है इनमें कोई भेद नहीं है भेद समझ का है जानने वाले की ये सब एक ही बात कर रहे हैं एक ही राह की, की बात कर रहे हैं क्या कि मैं कौन हूं अहम आत्मा गुडाकेश कि हे अर्जुन मैं आत्मा हूं और ये सारे के सारे स्मृतियां और प्रसंग आत्मा के प्रति हैं चाहे जब यज्ञ कहूं अधियज्ञ यज्ञ कहूं अश्वमेध यज्ञ कहूं वे सारे यज्ञ भी सत्य रूप में आत्मा के प्रति ही हैं और कहा कि मैं आत्मा जो हूं मैं कौन हूं ब्रह्मों में परम ब्रह्म रुद्रो में शंकर वैष्णवों में महाविष्णु धनुर्धारियों में श्री राम छंदों में गायत्री प्रणवों में ओंकार गुरुओं में देव गुरु बृहस्पति और संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में वास करने वाला आत्मा ही अर्जुन मैं हूं अर्थात ये सारी स्मृतियां आत्मा की व्याख्या करती हैं और इनमें भेद नहीं करना कभी भी जो एक ही तत्व को नाना प्रकार से समझाने के उपक्रम है और उस मुझ तक आने का अनंत की राह पाने का एक ही मार्ग है क्या है वो कि सर्वधर्मान परित्यज्य मान एकम शरण कि बाकी हर भटकाओं से भेद न जानता हुआ एक सत्य को ढोजता हुआ तो सीधा मुझ आत्मा की शरण हो जा अर्थात अपनी अंतर आत्मा में जा मैं तेरे संपूर्ण पुण्य पाप शुभ शुभ सभी कर्मों को नाश करके तुझे अनंत में भेज दूंगा और मैं कौन हूं तेरा आत्मा हूं तेरे भीतर बैठा हूं अब इसी बात में संप्रदायों को यह बात गोली की तरह लगती है तो वो भ्रम पैदा करते हैं कि अगर सबको ये पता चल गया कि जाना भीतर है जुड़ना अपनी अंतरात्मा से है तो भाई हमारे ठेके कैसे चलेंगे बड़ी गड़बड़ बात है इसलिए कहा कि सांप्रदायिक सोच तुम्हें भौतिक जगत तक सीमित रखती है और भौतिक यज्ञ भौतिक पूजा भौतिक हवन तुम्हारे भौतिक जीवन को सुंदर बना सकते हैं लेकिन ईश्वर की अनंत की राह कदापि नहीं दे सकते सांप्रदायिक सोच में धर्म को भी मिला लो इसे अच्छे से स्पष्ट कर लो कि सभी स्मृतियों में जैसे झगड़ा डालते हैं कि द्वैत है अद्वैत है हाँ, ये सब बेकार की बातें हैं सभी ने आत्मा की ओर आने के लिए ही कहा है सांख्य ने भी सचराचर को प्रकृति को उत्पत्ति का कारण कहा है कर्ता नहीं कहा कर्ता ब्रह्म आत्मा ही है अब वो क्योंकि उसमें सांख्य में आ गया कि सचराचर ही सृष्टि का कारण है तो उन्होंने कर्ता भी उसी में डाल दिया क्यों कर्ता कहा ही नहीं उसने तो आप लोग झगड़ने शुरू हो गए क्योंकि कारण ना होता तो करता सृष्टि कैसे करता सचराचर मौन है अभिव्यक्त नहीं हो रहा है इसमें कोई कोलाहल नहीं है निश्द है स्थिर है और इस सचराचर को प्रकट होना चाहिए जब सचराचर है तो इसमें कुछ कोलाहल होना चाहिए कुछ शोर होना चाहिए कुछ लीलाएं होनी चाहिए कुछ जीवन का मिलाजुला सा हाँ उष्मा आनी चाहिए यह कारण बने और सृष्टा ने प्रकृति को जीवंत करना शुरू किया यदि सांख्य ये कह रहा है कि सचराचर ही सृष्टि का कारण है तो इसमें भेद क्या है करता तो नहीं है करता तो वो ब्रह्म ही है बस इस जरा सी बात को लेकर के नए नए संप्रदाय और आप लोग किताबें पढ़ते भी कहां हैं उनकी? बस बंद करके रख दिया जय जय जय जय जय हो गई। वेद किसने खोले थे आज तक पढ़े थे मैं सारे वेद ज्ञानियों से पूछता पढ़े होते तो आज भटकते क्यों होते हम सब अपनी ड्यूटी दें, जैसे नौकरी करते हो वो निमित्त कर्म है तनख्वाह से मतलब तो उसी प्रकार सचराचर की सेवा कर रहे हैं तनख्वाह नारायण देगा चाहे जैसे दिलाए एक उदाहरण देता हूं यदि आपको समझ में आ जाए तो एक बहुत बड़ा बाग है धरती भर बड़ा बाग है एक मालिक है उसने बाघ लगाया फिर उसने बहुत से लोगों को आप लोगों को माली बना करके भेजा कि मेरे बाघ की हिफाजत करो जिसे मैं बना रहा हूं तुम्हारी देखभाल मैं करूंगा तुम मेरे बाघ की देखभाल करो और तुम्हारे सारे सुख दुख सभी का तुम्हारे यश का तुम्हारी उपलब्धि का सब कुछ मेरे ऊपर है मैं तुम्हारा सारा भार सहूंगा इसमें संदेह मत करो ये कहकर उस परमेश्वर ने आत्मा ने तुम्हें माली बनाई तो बोलो बाघ किसका बोलो मालिक का हम सब कौन माली है अब माली बाघ की सेवा करने के बाद पेड़ से कहे कि पेड़ रे पेड़ माने तेरी इतनी सेवा करी पानी लगाया खाद दी ला दस फल दे दे तो वो क्या कहलाएगा वो चोर कहलाएगा यदि वो इच्छा करेगा चोरी की है उसने मालिक आए उसी पेड़ से पचास फल दे एक राम में भक्ति है दूसरे में विषयाशक्ति है बोलो कौन सी रास्ता ले जी और ये कहो कि स्वामी जी दोनों में चलेंगे तो धोबी के कुत्ते न घर के न घाट के क्या मेरी इतनी सी बात आपकी समझ में आती है और जब जब आप बदले की भावना से आसक्तियों के वशीभूत होकर कर्म करते हैं आप अपना मान सम्मान यश सब कुछ तो खो देते हैं अरे उससे तो दो वक्त भूखे रहना भी भला था ये सब तो नहीं जाना था उदाहरण दिया था फिर दे रहा हूं कि जब एक मां अपने बच्चे का मेला धोती है तो वो ममता मई मां कहलाती है साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है और वही मां जब इस मेला धोने को धंधे के रूप में ले लेती है तो उसे जमादारन भंगन कहते हैं तो भंगी बन के जीना चाहते हो उस महान पद को खोकर ठीक है कि जमादार को भी लगता है कि उसकी जमादारन किसी भी रानी से बड़ी है लेकिन है तो जमादार है तो रहोगे तो जमादार ही और उसके होकर उसके बाग की सेवा करें तुझे पांच फल की इच्छा होगी मालिक पचास ही देगा क्यों ना उछावर बन के उनके होकर जिया जाए और ये झगड़े के फलाने ग्रंथ में ये लिखा है वो लिखा है ये सब बेकार की बातें हैं गीता में भगवान ने भी इसी को स्पष्ट इस किया और अभी कुछ विद्वान कह रहे थे कि वेद और गीता में भेद है हा बड़े लंबी चौड़ी उन्होंने हम हाँ, रे, अपनी बैलगाड़ियां हाक डाली बेहुदी बातें जो ब्रह्मसूत्र है वही श्रीमद गीता है और जो श्रीमद् भगवद गीता है वही वेद है वही ब्रह्मसूत्र है सब वही है सारी स्मृतियां सारे शास्त्र एक ही बात करते हैं क्योंकि धर्म सनातन है सनातन माने नित्यजर अमर अविनाशी और सचराचर धर्म ही सनातन धर्म है ये मैन मेड नहीं है कुदरत ही इसकी किताब है और हम सब इसके जीवन तर हैं आत्मा ही लेखक है यहां किसी एक व्यक्ति का दम्ब और सिक्का नहीं है अब भक्ति चाहते हो तो तुम्हें ईश्वर की राह आना होगा ना तुम कहती हो कि तुम्हारा प्रभु से प्यार है तो मैं पूछता हूं तो उसकी राह क्यों नहीं जाते हो बोले उसकी राह कहा तुम सबके भीतर है अपने अपने भीतर जाओ अपने से जुड़ो अपने को पढ़ो जानो और पहचानो तुम्हें राह मिल जाएगी और अगर अपने को राह को पहचानना है तो मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूं उनके मुझे जवाब दे दो वह आत्मा जो तुम्हारे जूठन को रख में बदलता है तुमसे कोई इच्छा करता है कोई फीसिस मांगता है बोलो अरे बताओ भाई नहीं मानता ना कभी जताता है कि मैं तुझे सांसें दड़कने दे रहा हूं कभी तुमसे वो तनाव या ईर्ष्या द्वेश करता है क्या कभी वो लोभ मोह और आशक्ति में वह आत्मा आता है क्या और जब उसको पाने जा रहे हो तो तुम्हें ये सब छोड़ने पड़ेंगे ना या कहो कि तुम उसे पाना नहीं चाहते हो खाली नाटक करना चाहते हो और यदि उसे पाना चाहते हो तो जब आत्मा ईर्षा द्वेष, लोभ मुंह क्रोध यह सब नहीं करता तुम्हारे कुकर्म भी नहीं देखता तुम्हारे हर झूठे को अनकोरत्न में बदलता है आत्मा अपना भाव नहीं बदलता और उसी के बनाए हो तो भाव क्यों बदलते हो बार बार क्यों पलट जाते हो और उसे अपनी उपलब्धि बताते हो अपने को धिकारते भी नहीं सोचो विचार करो वो मठ मठाधीश बहुत कुछ बताएंगे बोले मैं ही नहीं भीतर जाता तू कहां से जाएगा सब बाहर बैठो यही लेन देन होगा नर क्षण मूल्यवान है अपने भीतर जाओ अपनी आत्मा में छाको स्वयं गोविंद तुम्हे एक एक सांस धड़कन दे रहे तुम्हारे शरीर के कोश कोश में उन्हीं की ऊर्जा है जिस दिन ये रश्मियां ये ज्युतियां चली जाती हैं लोग कहते हैं ले चलो इन्हें मट्टी खराब हो रही है शमशान ले चलो इनको अभी हम जागेश्वर धाम से होके आ रहे हैं वो पुरानी बातें वो पुराने दृश्य एक बार फिर हरे हुए हैं महाराज हरीश्चंद की कथा है इनके कोई संतान नहीं होती थी जिन्हें आप सत्यवादी राजा हरीश कहते हैं उन्हीं की कहानी सुनाता हूं ये वशिष्ठ के पास गए सभी ऋषियों के पास गए आश्रमों में गए सभी ने मना कर दिया कि राजन तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है तो वे जागेश्वर में ऊपर ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के यहां पधारे बहुत ऊंचे पहाड़ों पर है और उनके सामने लौटने लगे अनुनय विनय करने लगे ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने कहा विश्वमित्र ने कहा राजन आप क्यों हट कर रहे हो आपको पुत्र सुख नहीं है आप सत्यवादी हैं सत्यनिष्ठ हैं, आपका ये जन्म अंतिम है आप सीधे आत्मा में अपना स्थान क्यों नहीं बनाते हैं ये भटक क्यों रहे हैं तो लगी गिड़ाने और उनकी पत्नी भी कि मैं बांझ का बोझ लेकर के बहुत घुट रही हूं आप हमें एक संतान का आशीर्वाद दे दें उस एक बरस हमारे पास रहे फिर आप ले जाओ उसे कहते हैं कि कभी कभी ऋषि मुनि भी द्रवित हो जाते हैं और पाप कर बैठते हैं भगवान के कान से ही मधु और कैटअप राक्षस प्रकट हुए थे कान की मैल से ये कान की मैल ऋषियों को भी नहीं छोड़ते द्रवित होकर उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज ऋषि चंद मैं आपको एक संतान होने का आशीर्वाद तो दे रहा हूं ध्यान रहे उसे यज्ञ पशु होना है क्योंकि मैं विधि के विधान लौटा रहा हूं गलती मत करना उसे एक साल में मुझे लौटा देना मैं लेने आऊंगा उसको और जब बालक हुआ तो महामुनि विश्वमित्र ने ही उसका नाम रोहिताश रखा और कहा कि देखो पुत्र हो गया तुम चाहो तो इसे अभी मुझे दे दो क्योंकि ये देवी माया है इसके पास आयु नहीं है क्योंकि विधि विधान से नहीं आया है लगे रोने गिड़गिड़ाने कि एक बरस तो रहने दो फिर एक बरस बाद गए फिर कह पांच बरस का हो जाए फिर गए तो कहने लगे कि इसे कुछ दिन और रहने दो और उसके बाद मोकर गए सत्यवादी राजा हरिश्चंद रानी नहीं मानती हैं, तारामती नहीं मानती हैं और जाने क्या क्या ऋषि ने कहा राजन तुम्हें बहुत प्रायश्चित करने पड़ेंगे और मुझे भी उस पतन में मुझे भी अपने पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा मैं तुम्हें वर जुते बैठा कहा नहीं हम आप इसके बदले दूसरा बालक दे देते हैं विश्व कुछ बोले नहीं उठके चले गए देखो उस तपस्वी को भी आज तक लोग आप देते हैं एक ब्रह्म ऋषि को टीवी सीरियल वगैरह में असली कथा तो कोई जानता नहीं तो वो गए ऋषिक नंदन जमदग्नि के पास और कहा कि एक बेटा तुम दे दो तुम्हारे तो तु तीन हैं। हम रोहिताशु की जगह उसी को विश्वामित्र को लौटा देते हैं। तो बड़े बेटे को पिता बहुत चाहते थे छोटे को मां चाहते थे तो जो बीच का बच्चा था छोटा सा मंजला जो था इसी का नाम मधु है जो पहला ऋषि हम वेद का पढ़ के आ रहे हैं उसने कहा मैं चलूंगा आपके साथ और वो विश्वामित्र के साथ वो हर राजा हरीश के साथ वो महामुनि विश्वमित्र के पास जगेश्वर धाम आया और ये रो के गा के राजा रानी प्रार्थना करके और लौट गए कि रोहिताश नहीं देंगे ये ले लो महामुनि ने जब उस पर दृष्टिपात किया तो कहा रे ये आपको ले आए आप तो दिव्य योगी और तपस्वी हैं बालक आप तो अनंत की राह के मार्गी हैं आपको अभी रुकना पड़ेगा और अपने सौ बेटों से कहा कि इस बच्चे को अपना अग्रज माने गुरु माने अग्रज माने पचास बेटों ने कहा इसके पास ऐसा क्या है हम नहीं मानते ऋषि ने श्राप दिया और वो पचास के पचास मलेच हो गए उनके तब नष्ट हो गए और वो पर्वतों पर जा करके अलग अलग जगहों पे बस गए पचास बेटों ने कहा कि हम इस नन्हे से बालक को अपना अग्रज मानेंगे तो वो जेता माधु छंदस के लाए दस के बाद ग्यारहवां सूक जो था वो जेता पर माधु छंदस का था और जब भगवान श्री कृष्ण और वेद उनसे मिलने गए तो मधु छंदा ने कहा गोविंद में आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था मैं आपको वेद और यज्ञ के जो नित्य रहस्य हैं वो बताऊंगा क्योंकि महामुनि मुनि विश्वामित्र के आदेश पर ही विश्वमित्र के कहने पर ही मैं रुका और हम उन्हीं की समाधि पर चलते हैं ज्योतिर्लिंग पर आते हैं जागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो पहला वाला है वो स्वयं विश्वामित्र की समाधि है ये वहाँ सब लोग आए और फिर मधुचंदा ऋषि ने ये दस सूप गाए हवन यज्ञ बाहर था जल ऋषि भीतर रहा था और उसके बाद उसने कहा गोविंद मैं आप ही की ज्योतियों का वर्ण कर रहा हूँ और उसके साथ ही उसका सारा शरीर तेज ज्योति में और ब्रह्मांड से ज्योतियाँ निकलें और उसका सारा शरीर एक श्वेत भस्म के रूप में बदल गया ब्रह्मांड से मधुचंदा गमन कर गए तीसरा शिवलिंग उनका स्वयं श्री कृष्ण समाधि देकर लगाया था उस जमाने में इस गीता के श्लोक को हर कोई जानता था शुक्ल कृष्ण गति है ते जगता शाश्वतें मते क्या आयाति अनावृत्यम अन्य आवर्तते पुनः और उन पर्वतों पर अब भी जब आप जाएंगे तो शिव लगे हुए शिवलिंग दिखा रहे हैं कि नीचे ब्रह्म ज्योतियों में गया कोई तपस्वी है जो शिव का रूप हो गया अनंत हो गया जो सहसत्र नाम आप गाते हो शिव के उन सहस्त्र श्रीष्यों के नाम हैं जो जो उस मार्ग से उसमें अनंत में लीन होता जाए वो वो नाम शिव नाम होता जाए लेकिन आजकल फलाना ज्योतिर्लिंग है जानते वानते तो है नहीं और उसी के लिए फिर विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा था कि अगर तुम ये गलती करोगे तो तुम्हें अपना सारा राजपाठ देना होगा तो उन्होंने दान कर दिया और दक्षिणा में उनको बिकना पड़ा रोताश को भी सांप ने काटा और रानी को भी महारानी को भी दासी बनना पड़ा क्योंकि हर पाप का प्रायश्चित होता मत समझना कि तुम्हारी भूलों का प्रायश्चित नहीं है लेकिन एक ही जगह दंड नहीं है दंड भोगना पड़ेगा लेकिन एक ही तरीका है कि आज अभी इसी वक्त हम सब संकल्प ले कि हम कभी भी हम अपने अतीत के सारे पापों को सच्चे मन से ईश्वर को अर्पित करते हैं अपना सब कुछ उन्हें अर्पित करते हैं और हम आत्मा स्वभाव से जिएंगे। वो युग था जब इस देश पर गुलामी नहीं आई थी तब हर व्यक्ति नियम से गुरुकुल में पढ़ने आता था बालक और गुरुकुल के बाद ग्रहस्थ अथवा ब्रह्मचारी से सीधा सन्यास को चला जाए यह उसकी इच्छा पर है ग्रहस्थ को वो केवल निमित्त धर्म के रूप में धारण करता समय सीमा के पहले ही वानाप्रस्क में प्रवेश कर जाता था क्या किसी से इच्छा नहीं है अब तो प्राणी मात्र की सेवा करनी है जो सचराचर का ऋण है मुझ पर क्षिति जल पावक गगन समीर अरे मुझे भी तो कुछ इनको योगदान देना है हाँ, एक हमारे यहां आते थे उनका नाम था शायद गुरुदत्त था तो मैंने उससे पूछा गुरुदत्त तूने जिंदगी में कभी कोई दान किया कहना हा महाराज किया है मैंने क्या किया कहना जी बेटी को एक अंगूठी बनवा के दी थी हाँ? गुर प्रसाद नाम था उसका गुर प्रसाद नाम था तो ऐसे दाने की बात नहीं कर रहा हूं कि अंधा बाटे रेवड़ी अपने को ही दे। उसका देवर बन की जीना है और हर सांस हर क्षण उसमें बसे रह रहा है तो वो वानव अपने प्रभु आत्मा में बसा हुआ सचराचर की सेवा में लगा रहता था क्या उसका जीवन निर्वाह नहीं होता था सब लोग उसे हाथ आथ हाथ लेते थे वारा है धर्म पूर्वक उसकी सेवा करके लोग प्रसन्न होते थे और वो शरीर रक्षा भर का जितना ग्रहण करता था शेष पुनः विसर्जित करता आगे बढ़ जाता था जंगलों में पेड़ लगा रहा है जीवों और पशुओं की सेवा में लगा है सचराचर की सेवा में लग गया है आत्मा की भांति तो जितनी जितनी वो सेवा करता जाता है उतना उतना वो जंगल में भटकता जाता है अथवा अपने करीब होता जाता है बोलो और जितने जितने विषयाशक्त होते जाते हो उतने उतने तुम घर में बैठे भटकते चले जाते हो वो अपने करीब होता था नारायण गोविंद आप सब में है प्रभु हर रूप में प्रभु आपकी सेवा कर रहा हूं और ये पेड़ तो ऋषि है किसी से कोई इच्छा नहीं करते पत्थर मारो फल देते हैं यदि इनका साथ नहीं करूंगा तो गोविंद आपका भाव कैसे पाऊंगा रिशा तो, तो इनमें बसता है विषयी लालची लोभी अहंकारी नहीं पा सकता नारायण मैं उनकी सेवा आप के रूप में करूंगा और इस भाव में बढ़ता हुआ वो फिर वानाप्रस के बाद एक वर्ष का अज्ञातवास लेता था अजनबी जगहों पर चला जाता था ये देखने के लिए कि उसका अतीत उसे बुला तो नहीं रहा कोई याद बाकी तो नहीं वो जब लगा कि एक नारायण एक गोविंद है अब कुछ शेष नहीं है तो वो सरियों के तट पे आता था कि वो सरयू प्रवेश करेगा राम के जैसा विधि विधान के साथ उसके वस्त्र को पकड़ लेते थे आचार्य और वो धीरे धीरे उस वस्त्र से खुल, खुलता हुआ जल की धाराओं में प्रवेश कर जाता था और जब जल की धाराओं के उस पार आता था तो संयासी उसे अपना वस्त्र देते अग्निवेश बना देते थे और फिर वो इसी कमिटमेंट के साथ कि मैं अपने शरीर को यज्ञ करके ब्रह्मांड से ज्योति बनकर प्रकट होऊंगा। वो अपने मार्ग पर चला जाता था कोई घर दीवारों से लिपटता नहीं था छिपकली होट हो खटमल हो ए, तो लिपट जाए अरे मनुष्य होगा तो लिपटेगा कैसे अब मत कहना कि तुम सब फिर क्यों लिपटे हो अपनी उपमा इनसे कर लेना समय के साथ हर कोई आगे बढ़ता था फिर गुलामी के अंधे अंधेरे आए तपस्वी ऋषि गुरुकुल धीरे धीरे नष्ट होते लुप्त होते चले गए लूटे गए सब कुछ नष्ट हुआ उसके बाद से आपने उनकी नकल कर डाली आज आप घर गृहस्थी से चिपके हैं धर्म से कहां दूसरे का बोझ क्या उठाओगे आज तो तुम्हारा जिस्म तुमको भारी है अपना ही उठा दिखाओ मरने पे चार लोग उठा लेंगे बैसाखी तुम्हारी जीने की बैसाखियां दो चाहिए ये भी कोई जिंदगी है मुर्दों से भी बदतर किस बात का शान है किस बात का दम है किस बात का कमेंट करते हो तुम कि तुम आज भी गुलाम हो इस बात का दर्प है तुम्हें आज भी तुम अपना वे ऑफ लाइफ नहीं खोज पाए सोचो विचार करो आज भी पहाड़ों पर खड़े शिवलिंग दिखाते हैं कि खाली द्वादश ज्योतिर्लिंग नहीं सहस्त्र सहस्त्र है पर्वत की चोटियों पर मौन खड़े दिखा रहे हैं कोई तपा होगा अपने ही अंतर ब्रह्म ज्वालाओं में जला होगा और तब उसके इस दिव्य रूप को देखकर लोगों ने उसके शेष पार्थिव को समाधिस कर उस पर ज्योतिर्लिंग महाशिव का चिन्ह लगाया होगा उस जमाने में आज तक शमशान घाट के भी दो ही हिस्से होते थे हमारे यहां उत्तरायण में समाधियों की शिवलिंग है और जो तपस्वी हमारे साथ ब्रह्मांड से ज्योति बनकर नहीं प्रकट हुआ तो उसे दक्षिण में पार्ट में उसी शमशान घाट में दक्षिण भाग में उसको चिता अग्नि अर्थात पित्रयान देते थे हम ये गीता में ऐसे श्लोक नहीं आए ये बात अलग है कि किसी अवतार ने इसे खोल नहीं पाया है बड़ा आश्चर्य होता है बड़ा अद्भुत लगता है कि श्लोक का जो मैंने अभी आपको सुनाया है सारे अवतारों ने भाष्य में यही कहा है कि इसके रहस्य को देव ज्ञानी ही जानते हैं और आगे बढ़ गए मुझे बड़ा विचित्र लगता है कि क्या सत्य का ज्ञान भी इस प्रकार लोप हो सकता है दक्षिण भाग में उसकी चिता जलाते थे वो पितृयान से जाता था और पितृयान का देवता भैरव है और देवयान के देवता महाशिव हैं। तो उत्तर में भगवान भोलेनाथ का मंदिर बनता है और मध्य से के भाग पर दक्षिण में भैरव जी का मंदिर होता है और उस युग से अभी लगभग कुछ समय पहले तक पचास साठ साल पहले तक भी मैं कह सकता हूं कि जब भी कोई अर्थी नहीं आई पित, पित्रयान के लिए पर चिता के लिए तो नियम पूर्वक एक कंबल को हम चिता बना करके जलाते थे और तब भैरव नाथ की पूजा भक्ति शुरू होती थी बिना चिता जलाए उनको उनकी आरती नहीं हो सकती थी ये नियम था आज सिर्फ पित्र यान है तुम्हारे पास यही बहुत बड़ी विलक्षण बात है कि अब अभी तुम लोगों ने कबर में जाना क्यों नहीं शुरू किया अभी तक पितरयान ही ले रहे हो वरना बाकी सब कुछ चूठन उनकी है पहले तुम मिडिल ईस्ट वालों के गुलाम थे फिर तुम अंग्रेजों के गुलाम थे बात समझ में आती थी लेकिन तुम तो अब गुलाम हो मेटीरियल की भौतिकताओं की सड़ी हुई सोच के मुर्दा वस्तुओं के दास हो गुलाम हो तुम भक्ति कैसे करोगे बोलो कैसे भक्ति करोगे आज भी वो तुम्हारी जूठन को यदि तुम्हारा आत्मा रक्त में ना बदले तुम्हारे पास ना सांस है ना जीवन का अगला क्षण है फिर भी तुम्हारा तुम बी से सी टीम बन रहे हो लौट सनातन धर्म में उस सनातन वे ऑफ लाइफ में तुम नहीं लौट पा रहे महाराज हरीश्चंद्र और उनकी धर्म पत्नी की आसक्ति ही तुम्हारा मुकद्दर बन गई है आज विश्व मित्र को तुम पढ़ नहीं पाते और वो विश्व मित्र है सचराचर का दोस्त है वो अर्थात वो आत्मा है वो तुम्हारे भीतर है जो सखा है वही तो विश्व मित्र है सखा गोविंद है काश हम इस सत्य को अपने जीवन में उतार पाए पढ़ पाए और इसे अपनी राह बना पाए आप कहते हो स्वामी जी फलानी किताब में ये लिखा है कि जपों में मैं जप यज्ञ हूं इसकी पीछे भी चर्चा करी मैंने पूछा ये जब होता क्या है यह तो बता दो यज्ञ की बात बाद में करेंगे बोले भगवान का नाम जप लेना मैंने तूने कब जपा था जब वही कर सकता है जो उसे प्यार करे जो उसे चाहे जो उसे अपना सब कुछ माने उसी का जब तो जब होगा और जो खाली माला उसकी फेर रहा है और दुनिया भर का माल जपना चाहता है वो उसका कौन सा जप ये हुआ भाई हाँ, मुझे बताओ तो सही किताबों के कीड़े बन के रह जाते हैं हम लोग और हम उस शब्द का भान भी नहीं कर पाते केवल गीता में भगवान ने कहा भी कि मैं जब यज्ञ हूं या जब योग हूं तो भी सोचो कि तुमने जप कब किया दाएं बाएं सबका माल जपते रहे झूठ फरेब स्वाम करके सबसे सम्मान जपते रहे क्या यही तुम्हारा जप यज्ञ है अरे जपते वो हैं जो फिर उन्हीं के हो जाते हैं बात वही आ जाती है ये कुतर्कों से ईश्वर नहीं मिला करते प्रभु मिलते हैं अंतिम समर्पण से कि गोविंद जैसे रखोगे रहेंगे हम तो आपके मुस्कुराहट बन के रहेंगे नारायण आप हैं बस आप हैं कई संस्कृतियों का जिनके गुलाम रहे हो घाल मेल करके कंफ्यूज तो हो ही जाओगे लेकिन सत्य को पाने के लिए सत्य में निष्ठा होनी चाहिए सत्य के प्रति मेरा समर्पण होना चाहिए मैं उस सत्य का आदर करना सीखूं और जब करना है मुझे समझ में नहीं आता जिसे आप प्यार नहीं करते जिसे आप पाना नहीं चाहते जिसके लिए आप में कोई तड़प नहीं आप उसकी माला फेरण कैसे कर रहे थे क्योंकि तड़प तो आप बेटे को रहे थे तड़प तो आप घर वालों को रहे थे तड़प तो आप विषयों और आसक्तियों को रहे थे तनाव तो वो लोग दे रहे थे तो आसक्त तो आप उसमें थे आपने जब किया कब हां जब नहीं किया आपने ये जब यज्ञ नहीं है ये जब ठगी है कि सब लोग देखें इतनी माला फेरता है इतना बड़ा तपस्वी है सब लोग मेरी और इज्जत करें तो ये ठग जप है जप्ञ नहीं है क्या इसी को आप जपिए कहते हैं सोचिए विचारिए अपने अपने मन धो डालिए क्योंकि मौत हर एक का पीछा करती है अमर आप में कोई नहीं है और बहुमूल्य क्षण जीवन के हमने खो दिए क्या अब भी उसके नहीं होंगे क्या आप भी उसको पाना नहीं चाहेंगे क्या उसमें डूब के जीना नहीं चाहेंगे एक छोटे से बच्चे को जैसे ही घर में जन्म लेता है हमारी भक्ति मां बाप की सबकी उसमें उतर आती है वो दफ्तर में बैठे हैं तो उसका छोटे छोटे हाथ किलकारी भक्त भरता मोहक चेहरा बार बार उन्हें फाइलों में भी दिखने लगता है कभी गोविंद भी दिखे ऐसे बताऊ उसको कभी ईश्वर को भी देखा तुमने ऐसे मूर्तियां लगाते हैं सुंदर से सुंदर के किसी प्रकार तुम्हारे मन में आत्मा के प्रति एक भाव मूर्तमान हो जाए तो तेरे अंतर का द्वार खुल जाए क्या उतनी तड़प है आप में एक छोटी सी वस्तु जिसको आपको लेना है आपको चैन नहीं आता और अपने आराध्य के बिना बड़े चैन से जी रहे हैं हम लोग कैसे और वो आराध है कि रोम रोम हमें जिला जाता है उसके जैसा प्यार करने वाला तो कोई हो ही नहीं सकता वो हर सांस धड़कन देता है हर कोश को चूमकर ज्योतियों से भर देता है और उस गोविंद का मैं नहीं हो पाता हूं और जहां कौन सी भक्ति के गीत गाता हूं कह देता हूं कि भजन गाने से नहीं भजन जीने से मिलेगा तो देवियां नाराज हो जाती हैं, है हम तो इतना मटक मटक के भजन कर रहे थे स्वामी क्या कह रहे गड़बड़ करती इस आए आज के